श्री परमात्माने नमः श्री गणेशाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री नारद महापुराण सिद्ध आश्रम में शौनक आदि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के माहात्म्य का वर्णन ओम वेदव्यासय नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् दैवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार करके भगवदीय उत्कर्ष का प्रतिपादन करने वाले इतिहास पुराण का पाठ करें वन्दे वृंदावनासीन मिन्दिरानंद मंदिरम उपेन्द्रं सांद्रकारुण्यं परानंदं परात्मनम् जो लक्ष्मी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है उस स्नेह युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं ब्रह्म विष्णु महेश स्याख्यम यस्याशाम लोक साधकाह तमादि देवम चितरूपम विशुद्धम परमम भजे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप हैं था लोकपाल जिसके अंश हैं उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूं नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे उन्होंने इंद्रियों को वश में कर लिया था उनका भोजन नियमित था वे सच्चे संत थे और सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते थे आदि पुरुष सनातन भगवान विष्णु का वे बड़ी भक्ति से यज्ञ पूजन करते रहते थे उनमें ईर्ष्या का नाम नहीं था वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता और समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले थे ममता और अहंकार उन्हें छू भी नहीं सके थे उनका चित्त निरंतर परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहता था वे समस्त कामनाओं का त्याग करके सर्वथा निष्पाप हो गए थे उनमें शम दम आदि सद्गुणों का सहज विकास था काले मृगचर्म की चादर ओढ़े सिर पर जटा बढ़ाए तथा निरंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे महर्षिगण सदा परब्रह्म परमात्मा का जप एवं कीर्तन करते थे सूर्य के समान प्रतापी धर्मशास्त्रों का यथार्थ तत्व जानने वाले वे महात्मा नैमिषारण्य में तप करते थे उनमें से कुछ लोग यज्ञों द्वारा यज्ञपति भगवान विष्णु का यजन करते थे कुछ लोग ज्ञान योग के साधनों द्वारा ज्ञान स्वरूप श्री हरि की उपासना करते थे और कुछ लोग भक्ति के मार्ग पर चलते हुए पराभक्ति के द्वारा भगवान नारायण की पूजा करते थे एक समय धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं ने एक बड़ी भारी सभा की उसमें 26000 उद्भरेता नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मुनि सम्मिलित हुए थे उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बताई नहीं जा सकती पवित्र अंतकरण वाले वे महातेजस्वी महर्षि लोको पर अनुग्रह करने के लिए ही एकत्र हुए थे उनमें राग और मास्तेर्य का सर्वथा अभाव था वे शौनक जी से यह पूछना चाहते थे कि इस पृथ्वी पर कौन-कौन से पुण्य क्षेत्र एवं पवित्र तीर्थ हैं त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भक्ति कैसे प्राप्त होगी तथा सातवी राजस और तामस वेद से तीन प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है उन मुनियों को अपने से इस प्रकार प्रश्न करने के लिए उत्त देखकर उत्तम बुद्धि वाले शौनक जी विनय से झुक के और हाथ जोड़कर बोले शौनक जी ने कहा महर्षियों पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं विवाहनिक प्रकार के यज्ञ द्वारा विश्वरूप भगवान विष्णु का यजन किया करते हैं महामुनि सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं वे सब विषय अच्छी तरह जानते हैं उनका नाम रोमहर्षण है वे बड़े शांत स्वभाव के हैं और पुराण संहिता का वक्ता है भगवान मधुसूदन प्रत्येक युग में धर्मों का रास देखकर वेदव्यास रूप से प्रकट होते और एक ही वेद के अनेक विभाग करते हैं विप्रगण हमने सब शास्त्रों में यह सुना है कि वेदव्यास मुनि साक्षात भगवान नारायण ही हैं उन्हीं भगवान व्यास ने सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया है परम बुद्धिमान वेदव्यास जी के द्वारा भली भांति उपदेश पाकर सूत जी सब धर्मों के ज्ञाता हो गए हैं संसार में उनसे बढ़कर दूसरा कोई पुराणों का ज्ञाता नहीं है क्योंकि इस लोक में सूत जी ही पुराणों के तात्विक अर्थ को जानने वाले सर्वज्ञ और बुद्धिमान हैं उनका स्वभाव शांत है विमोक्ष धर्म के ज्ञाता तो है ही कर्म और भक्ति के विविध साधनों को भी जानते हैं मुनीश्वरों वेद वेदांग और शास्त्रों का जो सारभूत तत्व है वह सब मुनिवर व्यास ने जगत के हित के लिए पुराणों में बता दिया है और ज्ञान सागर सूजी उन सब का यथार्थ तत्व जानने में कुशल हैं इसलिए हम लोग उन्हीं से सब बातें पूछें इस प्रकार शौनक जी ने मुनियों से जब अपना अभिप्राय निवेदन किया तब वे सब महर्षि विद्वानों में श्रेष्ठ शौनक जी को आलिंगन करके बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें साधुवाद देने लगे तदनंतर सब मुनि वन के भीतर पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में गए और वहां उन्होंने देखा कि सूत जी अग्निश्टोम यज्ञ के द्वारा अनंत अपराजित भगवान नारायण का यजन कर रहे हैं सुज्जि ने उन विख्यात तेजस्वी महात्माओं का यथोचित स्वागत सत्कार किया तब पश्चात उनसे नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने इस प्रकार पूछा ऋषि बोले उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी हम आपके यहां अतिथि रूप में आए हैं अतः आपसे आतिथ्य सत्कार पाने के अधिकारी हैं आप ज्ञान दान रूपी पूजन सामग्री के द्वारा हमारा पूजन कीजिए मुने देवता लोक चंद्रमा की किरणों से निकला हुआ अमृत पीकर जीवन धारण करते हैं परंतु इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण आपके मुख से निकले हुए ज्ञान रूपी अमृत को पीकर तृप्त होते हैं तात हम यह जानना चाहते हैं कि यह संपूर्ण जगत किससे उत्पन्न हुआ इसका आधार और स्वरूप क्या है यह किस में स्थित है और किस में इसका लय होगा भगवान विष्णु किस साधन से प्रसन्न होते हैं मनुष्य द्वारा उनकी पूजा कैसे की जाती है भिन्न-भिन्न वर्णों और आश्रमों का आचार क्या है अतिथि की पूजा कैसे की जाती है जिससे सब कर्म सफल हो जाते हैं वो मोक्ष का उपाय मनुष्य को कैसे सुलभ है पुरुषों को भक्ति से कौन सा फल प्राप्त होता है और भक्ति का स्वरूप क्या है मुनि श्रेष्ठ सूचि ये सब बातें आप हमें इस प्रकार समझाकर बताएं कि फिर इनके विषय में कोई संदेह ना रह जाए आपके अमृत के समान वचनों को सुनने के लिए किसके मन में श्रद्धा नहीं होगी सुत जी ने कहा महर्षियों आप सब लोग सुने आप लोगों को जो अभीष्ट है वो मैं बतलाता हूं सनकादि मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वो नारद पुराण आप सुने ये वेदार्थ से परिपूर्ण है इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है दुस्वप्नों का नाश करने वाला धर्म सम्मत तथा भोग एवं मोक्ष को देने वाला है इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन है यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति होती है यह अपूर्व पुण्य फल प्रदान करने वाला है आप सब लोग एकाग्रचित्त होकर इस महापुराण को सुनें महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास प्रोक्त इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं इसके एक अध्याय का पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का और दो अध्याय के पाठ से राजस्य यज्ञ का फल मिलता है ब्राह्मणों ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि को मूल नक्षत्र का योग होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान करके निराहार व्रत रहे और विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वो इस पुराण के तीन अध्यायों का पाठ करके प्राप्त कर लेता है इसके 10 अध्यायों का भक्ति भाव से श्रवण करके मनुष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लेता है यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सबसे श्रेष्ठ है पवित्र ग्रंथों में इसका स्थान सर्वोत्तम है यह बुरे स्वप्नों का नाशक और परम पवित्र है ब्रह्मशिय इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो यह महापातकों के समूह से तत्काल मुक्त हो जाता है साधु पुरुषों के समक्ष ही इस पुराण का वर्णन करना चाहिए क्योंकि यह गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है भगवान विष्णु के समक्ष किसी पुण्य क्षेत्र में तथा ब्राह्मण आदि द्विज जातियों के निकट इस पुराण की कथा बांचनी चाहिए जिन्होंने काम क्रोध आदि दोषों को त्याग दिया है जिनका मन भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है तथा जो सदाचार परायण है उन्हीं को यह मोक्ष साधक पुराण सुनाना चाहिए भगवान विष्णु सर्वदेवमय है वे अपना स्मरण करने वाले भक्तों की समस्त पीड़ाओं का नाश कर देते हैं श्रेष्ठ भक्तों पर उनका स्नेह धारा सदा प्रवाहित होती रहती है ब्राह्मणों भगवान विष्णु केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं दूसरे किसी उपाय से नहीं उनके नाम का बिना श्रद्धा के भी कीर्तन अथवा श्रवण कर लेने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो अविनाशी वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेता है भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को दत करने के लिए दावा नल रूप हैं महर्षियों भगवान श्री हरि अपना स्मरण करने वाले पुरुषों के सब पापों का उसी क्षण नाश कर देते हैं उनके तत्व का प्रकाश करने वाले इस उत्तम पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए शून्य अथवा पाठ करने से भी यह पुराण सब पापों का नाश करने वाला है ब्राह्मणों जिसकी बुद्धि भक्ति पूर्वक इस पुराण के सुनने में लग जाती है वही कृतकृत्य है वही संपूर्ण शास्त्रों का मर्मक्य पंडित है तथा उसी के द्वारा किए हुए तप और पुण्य को मैं सफल मानता हूं क्योंकि बिना तप और पुण्य के इस पुराण को सुनने में प्रेम नहीं हो सकता जो संसार का हित करने वाले साधु पुरुष हैं वे ही उत्तम कथाओं के कहने सुनने में प्रवृत्त होते हैं पाप परायण दुष्ट पुरुष तो सदा दूसरों की निंदा और दूसरों के साथ कलह करने में ही लगे रहते द्विजवरो जो नराधम पुराणों में अर्थवाद होने की शंका करते हैं उनके किए हुए समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं विप्रवरो मोहग्रस्त मानव दूसरे दूसरे कार्यों के साधन में लगे रहते हैं परंतु पुराण श्रवण रूप पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों जो मनुष्य बिना किसी परिश्रम के यहां अनंत पुण्य प्राप्त करना चाहता हो उसको भक्ति भाव से निश्चय ही पुराणों का श्रवण करना चाहिए जिस पुरुष की चित्तवृत्ति पुराण सुनने में लग जाती है उसके पूर्व जन्मों पर जिस समस्त पाप नि संदेह नष्ट हो जाते हैं जो मानव सत्संग देव पूजा पुराण कथा और हितकारी उपदेश में तत्पर रहता है वो इस देह का नाश होने पर भगवान विष्णु के समान तेजस्वी स्वरूप धारण करके उन्हीं के परम धाम में चला जाता है अतः अभी प्रवरो आप लोग इस परम पवित्र नारद पुराण का श्रवण करें इसके श्रवण करने से मनुष्य का मन भगवान विष्णु में संलग्न होता है और वह जन्म मृत्यु तथा जरा आदि के बंधन से छूट जाता है आदि देव भगवान नारायण श्रेष्ठ वरणीय वरदाता तथा पुराण पुरुषे उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को व्याप्त कर रखा है वे भक्त जनों के मनोवांछित पदार्थ को देने वाले हैं उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है ब्राह्मणों जो ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आदि भिन्न-भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि संहार और पालन करते हैं उन आदि देव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति पा लेता है जो नाम और जाति आदि की कल्पनाओं से रहित है सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी परम उत्कृष्ट है परात्पर पुरुष है उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं पूनी परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा स्तुति की जाती अतः जो संपूर्ण जगत के ईश्वर मोक्ष स्वरूप उपासना के योग्य अजन्मा परम रहस्य रूप तथा समस्त पुरुषार्थों के हेतु है उन भगवान विष्णु का स्मरण करके मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है धर्मात्मा श्रद्धालु मुमक्षु यति तथा वीतराग पुरुष ये पुराण सुनने के अधिकारी हैं उन्हीं को इसका उपदेश करना चाहिए पवित्र देश में देव मंदिर के सभा मंडप में पुण्य क्षेत्र में पुण्य तीर्थ में तथा देवताओं और ब्राह्मणों के समीप पुराण का प्रवचन करना चाहिए जो मनुष्य पुराण कथा के बीच में दूसरे से बातचीत करता है वो भयंकर नरक में पड़ जाता है जिसका चित्त एकाग्र नहीं है वो सुनकर भी कुछ नहीं समझता अतः एक चित्त होकर भगवत कथा अमृत का पान करना चाहिए जिसका मन इधर-उधर भटक रहा हो उसे रख, कथा रस का आस्वादन कैसे हो सकता है संसार में चंचल चित्त वाले मनुष्य को क्या सुख मिलता है अतः दुख के साधनभूत समस्त कामनाओं का त्याग करके एकाग्र चित हो भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए जिस किसी उपाय से भी यदि अविनाशी भगवान नारायण का स्मरण किया जाए तो विपत् की मनुष्य पर भी निस्सन्देह प्रसन्न हो जाते हैं संपूर्ण जगत के स्वामी तथा सर्वत्र व्यापक अविनाशी भगवान विष्णु में जिसकी भक्ति है उसका जन्म सफल हो गया और मुक्ति उसके हाथ में है विप्रवरो भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहने वाले पुरुषों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं